प्रत्येक व्यस्टि सूक्ष्म स्वर अभिमानी का नाम हो गया तैयस तो एक रूप है व्यस्टिप जीव। ईश्वर हिरण्यगर्भ हो गया समी रूप उसमें कारण क्या है ईश्वर से रूपत्वे जीवानाम जीवा रूपत्वे च रूपत्व ईश्वर समस्ती सूक्ष्म स्वर अभिमानी होने से हिरण्यगर्भ नाम को हो गया जीव प्रत्येक अलग अलग सूक्ष्म अभिमान होने से तेज से हो गया उसका कारण क्या है एक वृष्टि रूप हुआ जीव जीव सृष्टि रूप हो गया ईश्वर समस्ती रूप है इसका कारण क्या है तादात्म्य समस्ती रेश सर्वेशमतात्म्य वेदनाथ तदभात ततो नो संजया संजया संजया कथ्य व्यस् संज्ञयाष्टि सर्व सात्मतात्त्मेदना जितने लिंग के स्वरूपाधिकेजस सौके साथ सात्मतात्त्मेदनाथ अपने साथ तात्म्य एक रूपत्व का वेदन ज्ञान सब सूक्ष्म स्वर अभिमानी चेजसे के साथ एक रूपत्व का ज्ञान होने से ईश्वर हो गया समस्ती और अन्यतु अन्य जो जीव है वो तदभा सब सूक्ष्म स्वर अभिमानी के साथ तादात्म्य अहम ऐसा तादात्म्य ज्ञान नहीं होने से तदभावाद तत्व अन्य तथ मतलब ईश्वर से अन्य है जीव व्यस्टि संज्ञा कथ्यन्ते नाम से कहे जाते हैं जीव सातमता वेदना सब के साथ होने से ईश्वर हो गया समस्ती उसके अभाव सब सूक्ष्म स्वर अभिमानी सूक्ष्म स्वर उपाधिक तेजस के साथ सातमता वेदना जीव का नहीं है नहीं होने से जीव सऊ व्यज्ञा कथ्यंत नाम से कहे जाते हैं टीका में ईश का ईश्वर हिण्य गर्भ सर्वेशा लिंग का उपाधि नाम शरूपाधिकेजस लिंग उपाधि वाले तेजसे सब तेजस के साथ अपने साथ एकत्व का ज्ञान स्वात्म का एक अपने साथ वेदनाथ ज्ञा स तेजस्वों का के साथ तेजसों का अपने साथ हिरण्यगर्भ गर्भ एकत्व तो का ज्ञान होता है हिरण्य गर्भ को सब तेजस्व के साथ एकत्व का ज्ञान होने से वो समस् हो गया सर्वेशा कार तेजसानंद लिंग स्वरूपाधिक तेजसों का स्वात्मना सह तादात्म्य से वेदना तादात्म्य का एकत्व से अपने साथ एकत्व तो का ज्ञान होता है हिरण्य को इसलिए समस्ती होता है ततो अने तो तथो मत तस्मा ईश्वराद ईश्वर से अन्य जो अन्य है जीवास्तु ईश्वर से भिन्न जीव का तत्स्य तदभावात्तर तस् कस्य कस्यत्मेदन से जैसे हिरण्य गर्भ को सब तेजस्व के साथ एकत्व तो का ज्ञान है ऐसा प्रत्येक जीव को सब तेजस्व के साथ एकत्व तो ज्ञान नहीं है ताजात्म वेदन से अभावात्त नहीं होने से व्यस्टि संज्ञा कथ्यंत व्यस्टि शब्द से कही जाते नहीं ये व्यस्ति हो गई तो व्यस्टि सूक्ष्म स्वर अभिमानी हो गया तेज सर और समस्टि हो गया हिरण्य गर्भ समष्टि सूक्ष्म स्वर अभिमानी कहते हिरण्य गर्भ कौन एवं लिंग शरीर तदुपाध तैजस हिनगर्भय स्थूलशरीदुत्पत्ति सिद्धे पंचीकरण निरूपयिंग सूक्ष्म बुद्धिराक्लोक तैजस हिनगर्भिंगशर मुधी तैजस हिनगर्भोर व्यि तो सूक्ष्म स्वरूपाधिक हो गया तेजस और समस्ती सूक्ष्म स्वरूपाधिक हो गया हिरण्य गर्भ तदउपाधि कहूंगे तदप तो से लिंग सर रहे ना, लिंग शरीर है उपाधि जिन दोनों का तेजस का भी लिंग स्वर उपाधि हिरण्य गर्भ की भी तेजस हिरण्य गर्भ उच्च दर्शय लिंग शरीर दिखाया और लिंग स्वरूपाधिक तेजस और हिरण्य गर्भ इन दोनों को दिखा करके अभी स्थूल शरीर आदि उत्पत्ति सिद्ध स्थूल शरीर ब्रह्माण्ड भोग्य वस्तु इनकी उत्पत्ति की सिद्धि के उत्पत्ति होने के लिए पंचीकरण निरूपित माह सूक्ष्म भूत से ये बनेगा सूक्ष्म शरीर ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय प्राण अंतकरण ये सब सूक्ष्म शरीर सब सूक्ष्म भूत से अपंचीकृत भूत से बने आगे स्थूल शरीर बनने के लिए पंचीकृत भूत से बनेगा ब्रह्मांड बनने के लिए पंचीकृत भूत से बनेगा इसलिए स्थूल शरीर आदि उत्पत्ति सिद्धे स्थूल शरीर आदि से ब्रह्मांड और से भोग्य वस्तु की उत्पत्ति की सिद्धि के लिए पंचीकरण का निरूपण करने के लिए कहते हैं आह तदगाय पुनर्भोग्य तन जन्मने पंची करोती भगवान पंची प्रत्येक तद भोगाय जीवान भोगाय जीवो को भोग देने के लिए भोग्य भोगायत जन्मनि भोग होने के लिए भोग्य वस्तु की आवश्यकता है भोग्य नहीं तो भोग कैसे होगा भोग्य होने के लिए अन्न जल रूप रसादी भोग्य वस्तु की उत्पत्ति के लिए और भोगायतन भोगायतन शरीरम शरीर की उत्पत्ति के लिए जन्म ने भोग्य भोगायतन शरीर की उत्पत्ति के लिए जीवों को भोग देने के लिए भोग्य और शर्ज की आवश्यकता है इंद्रिया तो बनेगी इंद्रिय होने के बाद भी शरीर और विषय ये होने पर ही भोग होता है तो भोग्य विषय भोग शरीर की उत्पत्ति के लिए भगवान प्रत्येकम वेदादिकम पंची करोती प्रत्येक आकाश आदि भूत अलग अलग है अभी उनको प्रत्येकम पंची करोती प्रत्येक एक एक भूत एक एक है पांच पांच नहीं है आकाश अभी एक है वायु एक है तेज एक है सूक्ष्म है अपंच को पंच पंची करोति थी जो पंच नहीं है उनको पांच पांच बनाएंगे आकाश में भी पांच रह जाएंगे वायु में भी पांच है पंचीकर भूत में सब भूत है पांचो है अभी पंचीकृत आकाश है जो अभी पुस्तक है ये पृथ्वी पंचीकृत पृथ्वी में आकाश वायु तेज जल सब कुछ है जो पानी हम पीते पंची है पंचीकृत जल है पंचीकृत जल में केवल जल नहीं आधार आधार जल है और आकाश है तेज है वायु है पृथ्वी ये भी मिला ये पंचीकृत होता पांच पांच मिले हुए प्रत्येक वेदाधिकम भगवान प्रत्येक आकाश आदि को पंचीकरण करते हैं में? भगवान भग जिसमें है उसको भगवान कहेंगे ऐश्वर्यादि गुण सठ का संपन्न ऐश्वर्यादि गुण छह होने पर भगवान कहे जाते हैं परमेश्वर है भगवान परमेश्वर है ऐश्वर्य से समग्रस् धर्म से श्रेय ज्ञान वैराग्योरव शर्णा भग इतिना छे है ऐश्वर्य से संपूर्ण ऐश्वर्य ऐश्वर्य समग्र धर्म से यशस धर्म यश श्री लक्ष्मी ज्ञान वैराग्योरव ज्ञान और वैराग्य भग इति ये छः छो भग कहते ऐश्वर्यादि आई, छुण जिसमें रहेगा वह भगवान है ऐश्वर्यादि गुण सट्क संपन्न छह गुणयुक्त परमेश्वर है पुनः पुनरपी तद भोगाए जीवों के भोग के लिए तद तेसाम तेषा भ तेाम जीवाये भोग के लिए भोगे सुख दुख भोग साक्षात्कार सुख दुख मिलने के लिए भोग तभी होगा शरीर इंद्रिय विशेष होने पर इंद्रिय बनने के बाद भी जब तक विषय नहीं शरीर नहीं तो भोग नहीं होगा तो भोग्य भोगायतन है जन्म भोग्य है विषय भोगायतन है शरीर उनकी उत्पत्ति के लिए भोग्य कौन भोग्य से अन्नपादे अन्नपानादि भोग्य विषय भोगायतन शरीर शर्रे जरायुजाद चतुर्धसा जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज चार प्रकार होते हैं। चतुर्विध सर्जूत जरायुजाद चतुर्धसात सर्जवर्गस्मु चार प्रकार उत्पत्ति जन्म के नि का उत्पत्ते जन्म कियदाकश आकाशादूत आकाशादूत नूत भूतपंचकेक पंची कौती प्रत्येक मतलब एक एक पांच पांच करते अपचात्मक पंचात्मक संपद्य मान करो थी ची प्रत्यय हुआ अभूत पहले पंच पंच नहीं था पहले अपंच था अपंचात्मक आकाशवादी एक एक था प्रत्येक पंचात्मक करते पंचात्मक संपद्य मानो अपचात्मक पंचात्मक संपद्य मान अभूत तदभावे संपद्य करते तो अपचात्मक था पंचात्मक करते हे भगवान तो भो कथम एक एक, एक पंच पंचात्मकत्व इत आह एक, एक भूत तो पांच पाँच कैसे हो जाएगा एक एक तो अलग अलग है कैसे पंच पंचात्मक पांच पांचात्मक एक एक प्रत्येक कैसे के के होगा ऐसा संकांश से आगे कहते हैं ये पंचीकरण के श्लोक है एक श्लोक में पूरा आ गया इसके याद करना शु द्विधा विधाय चतुर्धा प्रथमं पुनः प्रथमं पुनः शैरि स्वस्वेतर पंच पंचते योजनाथ पंच पंचते न प्रथम चतुर्ध्यांशोजनाच एक विधा द्विधा द्विधा विधायक एक एक भूत को द्विधा द्विधा विधायक एकम एकम भूतम कितने भूत एक एक भूत को द्विधा द्विधा विधायक दो दो भाग करके कितने हो जाएंगे दस, दस।, दस में से पुनः प्रथमम चतुर्धा प्रथम दो भाग से एक भाग एक तरफ रख लेना पांच एक एक भाग रहोगे और जो एक एक भागे प्रथमम पुनः चतुर्धा प्रत्येक भूत के प्रथम भाग को चतुर्धा चतुर्धा फिर प्रत्येक को चार चार भाग करना आधा तो रह गया पांच आधा रह गई और एक एक भाग को फिर चार विभाग करना प्रथमम पुनः चतुर्धा विधाय विधायक चार विभाग करके वो चार विभाग करके कहा रखना स्व स्वर द्वितिया स्व स्व अपने अपने से इतर अपने अपने से जो इतर द्वितियां आकाश के एक भाग आकाश का दो भाग हुआ एक भाग चार विभाग किया और एक भाग बाकी है अब आकाश के चार भाव का कहां जोड़ेंगे स्वस्व इतर अपने से भिन्न आकाश में नहीं रखना आकाश से भिन्न आकाश से भिन्न कितना भूत हैं चार भूत में आकाश का चार भाव को जो आधा का चार भाव किया था उसको योजना लाना स्व से तर द्वितीयांश स्व स्व अपने अपने से इतर भिन्न अपना जो भाग आधा भाग है उससे भिन्न इतराश इतर जो द्वितियांश है उनके साथ योजनाथ मेलनाथ थे जो आधा आधा पांच थे पंच पंच हो जाएंगे प्रत्येक जैसे आकाश का चार भाग करके आकाश से भिन्न वायु के आधे को चार भाग किया चार भाग करके वो चार भाग को कहा मिलाएंगे वायु को छोड़कर के आकाश तेज जल पृथ्वी में मिलाना आधा भाग में तेज के इस प्रकार आधा भाग है आधा भाग को चार भाग कर दिया प्रत्येक भाग को लेकर के आकाश में एक भाग वायु में के भाग जल में के भाग पृथ्वी में के भाग ऐसे मिलाना ऐसे प्रत्येक मिलाने पर अभी प्रत्येक जो आधा तो अपना है और आधा चार भूत मिल हो जाएंगे आकाश में आधा आकाश रहेगा और आधा वायु तेज जल पृथ्वी इसी प्रकार तेज में आधा तेज है और आधा में आकाश है वायु है जल है पृथ्वी इस प्रकार सौ में पांच पांच हो जाएंगे सौ भूत पंचीकरण होने पर अपना भाग आधा है बाकी आधा का चतुर्थांश चो, पूरा का एक वटा आठ होगा अर्था आधा, आधा का चतुर्थांश प्रत्येक भूत है जल के आधा भाग जल है अपीकृत भूत आधा जल मिलेगा और बाकी आधा में अष्टमांश आकाश है अष्टमाश वायु है अष्टमाश तेज है अष्टमाश पृथ्वी है ऐसा मिलकर के पांच पूरा हो जाएंगे योजनाते ते पंच पंच पांच पांच हो जाएंगे देखो टीकाम एक एक द्विधा द्विधा श्लोक एक बार द्विधा आया किन्तु ऐसा करना द्विधा द्विधा विवाह दो दो भाग करके प्रत्येकम एक एक भूतों को एकम एकम जैसे कहा एक एक द्विधा द्विधा द्विधा तंत्र उच्चारित तो द्विधा शब्द एक तंत्र होता है एक बार उच्चारण करेंगे तो अनेकार्थ अर्थ ज्ञापक होता है सतृत तो उच्चारण सत्य अनेक बोध जनकत्व एक अनुष्ठान करेंगे तो मीमाशा से होता है अनेकार्थ संपादक होता है एक बार द्विधा कहा गया किंतु दो बार उसका अर्थ ज्ञान करना द्विधा द्विधा विधायक इस तंत्र के द्वारा उच्चारण किया गया द्विधा शब्द तो एक एक भूत द्विधा द्विधा दुधा विधायक विधा का अर्थ कृत्वा पुरोधा करोचर्थी धा दुधा धारण पोषण जाती दि लगा दृत्थ होतायका पुवध्या करपूर्वस्थ भाषणे मेलने ने ने। मता भाग संपूरस्पूर्वस्था भागद्व क्विधा भाग भागद्व उपेतक युक्त भागद्व युक्त कर्क द्वभा का प्रत्येक प्रथम पुनस् पुनरपी फिर क्या करना प्रथम प्रथम भागम चतुर्धा विधायक पांच भूत के दो दो भाग करने पर प्रथम प्रथम भाग को अध्याय भाग को चतुर्धा चार भागन भाग चतुष्ट उपयुक्त चार भाग युक्त करके भाग चतुष्टय भागा नाम चतुष्टय चार भाग से युक्त विधा की अनुभूति करना विधायक विधा इतना अनुसन प्रथम जो द्विधा विधायक था पुनः प्रथम चतुर्था विधायक और विधायक इसके साथ अनुवर्तन कर जोड़ना प्रथम भाग को फिर चार चार भाग करके उनको क्या करना स्वे स्वेत्र द्वितीया उसका अर्थ कहते शस्मा स्वस्माद इतरे शाम चतुर्नाम चतुर्नाम भूता यो यो द्वितीय स्थूल भाग स्वस्मा स्वस्द इतरे शाम अपने से अपने से इतर प्रत्येक भूत के प्रथम भाव को दो धो का भाव क्या उससे भिन्न इतरे शाम चतुर्नाम उससे भिन्न पांच भूता के आधा आधा है, तो आकाश से भिन्न चार ही होंगे आकाश को छोड़ देना चतुर्नाम चतुर्नाम भूतानाम आकाश के भाग जो मिलाएंगे तो वायु आदि चार ही लेना और वायु के जब चार भाव को लेंगे वायु को छोड़कर आकाश से तेज आदि लेना इस प्रकार इतर हो जाए अन्य हो जाए चार अपने से भिन्न चार चार भूतों का योग्य यो द्वितीय स्थूल भाग जो द्वितीय भाग है आधा आधा भाग है स्थूल इसलिए कहा वो बड़ा भाग है आधा आधा भाग है एक एक भाग को तो पहला को चार चार भाग कर दिया और बाकी आधा भाग ऐसा है उसके साथ जोड़ना तेन तेन सह। प्रथम भागानशा नाम चतुर्नाम चतुर्नाम दे प्रथम भाग के जो चार चार भाग क्या था सबके प्रथम प्रथम भाग के चार चार भाग क्या था चारों चार भाग में से एक एक योजना चार में से एक को इतर में जोड़ना और एक को इतर में जोड़ना ऐसे जिस तरह इस तरह चार में मिलाना एक एक ऐसा योजना आदि योजना मिलाने से प्रत्येक पंच प्रत्येकम भवन थी आकाश आदि प्रत्येक पांच पांचात्मक हो जाएंगे ये पहले तत्व में आया था सबको समझ आ गया अभी जो हम पानी पीते हैं इसमें आधा भाग है जल और आधा भाग का चतुर्थांश आकाश वायु तेज कुछ ऐसे प्रकार सब भूत तो में इसे समझना सब अभी पांच पांच होगी ये पांच पांच जो हो जाते हैं स्थूल हो जाता है अभी वो प्रत्यक्ष का विषय हो जाता है भोग का साधन बन जाता है पंच एवं पंचिकरण का कथन करके उक्त तेरूतेर उत्पाद्यम कार्यवर्ग दर्शयति ते भूत पंचीकृत भूत से अभी पंचीकृत भूतों से उत्पाद्य कार्यवर्ग उत्पन्न होने वाले कार्य समुदाय को दिखाते दे हैं तैरणस्तत्र भुवन भोग्य भोगाशयोद्भव्यश हिण्यगर्भस्थेस्े वैश्वान भविंद्र तेह अंड ते मंचीकृत भूत पंचीकृत पांच महाभूत से बनता है अंड ब्रह्मांड तत्र भुवनम उसे भुवने चतुर्दश भुवन ऊपर भाग में भू भु, भुव स्व जन मह तप सत्य नीचे अतल बीतल सुतल तलातल तला चौदह भुवन भोग्य भोग्य है अन्न जलादि भोगश्रय है शरीर उद्भव की उत्पत्ति में से उत्पत्ति होती है स्थूल शर बनने पर अस्मिन स्थूल देहे हिरण्य गर्भ वैश्य नवे स्थूल देह में अभिमान करने से जो हिरण्य था वो वैशानर हो जाता है उसका नाम वैश्वानर पर जाता है समस्ती स्थूल शरीर अभिमान नाम वैश्वानर ही राट भी कहते हैं देखो काल से पंचीकृत पंचीकृत भूत पांच उपादान कारण कारणभूत ब्रह्मांड का उपादान कारण है पंचीकृत पंच महाभूत इनसे अंडो काल से ब्रह्मांड उत्पद्य ब्रह्मांड उत्पन्न होता है ब्रह्मांड त्रांडात ब्रह्मा भुवनम ब्रह्मा भुवना उपरी भागे वर्तमान भूम्याद्वतलोकाउपर में चारे भूभ स्व म जन तपस्य सात लोकस्थित अधस्तितानि भूमि के अतल सुतल तलात र तेसुच भुवनेश चौदह भुवने में ते तेई प्राणिधिर्भोक्तम योग्यानि अन्नादिनि प्राणियों के तरह भोग करने के लिए योग्य अन्नादि अलग अलग भोग में लोक में अलग प्रकार भोग्य अन्नादिनि अन्नादिनी लोकोचित शरीर च और जिस लोक में जैसे शरीर है किसी में कैसे शरीर है कहीं वायव्य शरीर कहीं जल्द शरीर कहीं पार्थिव शरीर है जरायुज इस प्रकार अलग अलग शरीर भूतेर आज्ञा तैरव पंचीकृतराजी से ही उत्पन्न होते आज्ञा, संकल्प संकल्पूर्वक ईश्वरी से ये उत्पन्न होते शरीर भी। शरीर भोग्य उत्पन्न होते एवं स्थूलशरीत्पत्तिम अय्रकार स्थूलशरीपत्तिपत्ति कथन करके तेष् स्थूलशरी अभिमत हिरण्यगर्भ से समष्टि रूप से वैशान रज्ञक स्थूल शरीर में सौ स्थूल शर्व में अभिमान वत अभिमान वाले हिरण्य का नाम अभिमान सब स्थूल शर्व में अहम इस अभिमान करने से जो सौ सूक्ष्म शरीर के साथ अभिमान होने से सब तेजस के साथ सात्मता ज्ञान होने से हिरण्यगर्भ नाम हुआ था समस्टिप हुआ था अभी स्थूल स्वर में अभिमान होने से उसका ना नाम वैश्वान संज्ञक वैश्वान संज्ञा हो जाता है और एक एक सूक्ष्म सूक्ष्मिमान करने से तेजस्व नाम हुआ था वो व्यक्ति जो तेजस्व था अभी एक एक स्थूल स्वर अभिमान बताऊ एक एक स्थूल स्वर में अहमेश अभिमान करने से वो व्यक्ति रूप तेजस का नाम विश्व हो जाता है विश्वसंज्ञकत्व से भगवती विश्वसज्ञक हो जाता है कि हिरण्य गर्भ देहे वैश्य नश्विन स्थूल देहे इसी स्थूल सर्व में वर्तमान हिरण्य गर्भ हिरान्य गर्भ रह वैशानर हो जाता है वर्तमान क्या था उसमें अभिमान करने से वैश्वर नाम हो जाता है और आगे कहेंगे प्रत्येक स्थूल सर में अभिमान करने से तेजस का नाम था उनका नाम विश्व हो जाएगा ंदुवन भोग्य भोग हेरण्य